हरे कृष्णा हरी बोल सो रहे क्या सब लोग हरी बोल हरे कृष्णा हरे रामा तो ये जो गीत हैं अभी दो गीत हमने गाए हैं कितने गीत गाए दो तो भौतिक संसार में भी व्यक्ति जब सुखी होता है या फिर आनंदित होता है तो वो दो चीजें करता है नाचता है और गाता है तो लेकिन वो समय केवल जीवन में एक बार ही आता है तो नाचना और गाना ये एक प्रकार से सुखी व्यक्ति के लक्षण है हरी बहुत हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम। आवाज आ रही है क्या तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान इस भौतिक जगत का जो जीव है व्यक्ति है वो सुखी होता है तो दो कार्य करता है एक तो वो नाचता है या तो वो गाता है तो लेकिन ऐसा जो समय है व्यक्ति के पास निरंतर नहीं होता और वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के कष्टों से पीड़ित रहता है तो लेकिन भगवत भक्ति में जो भगवान के महान भक्त हैं वह सदैव 24 घंटे कीर्तनीय सदाहरी कृष्ण के कीर्तन नाम कीर्तन करते रहते हैं और भाव विभर होकर भगवान के सामने नृत्य करते हैं तो इसलिए ये जो गीत हैं इनका गाना बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए चाहे हम सुखी हो या चाहे हम दुखी हो तो दोनों अवस्था में व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की जो शरण है उसको त्यागना नहीं चाहिए भौतिक संसार के जो जीव हैं जब उनके अच्छे दिन चलते हैं तभी वो भगवान के आसपास मंडराते रहते हैं जैसे फूल के ऊपर जब तक सुगंध है तब तक भवरा उसके आसपास मंडराता है हाँ जब किसी फूल में शहद है तो मधुमक्खी जाती है वृक्ष पर फ्रूट्स हैं तो पंछी वहाँ के आसपास मंडराते हैं बकेट्स में जब तक प्रसाद है तब तक भक्ति गिरद गिर्द दिखाई देते हैं तो वैसे ही है ये सर्वसाधारण नियम है प्रकृति का नियम तो हमें भी इस जगत में सदैव ये होना चाहिए सावधान होना चाहिए और इस जगत को उचित रूप से देखने का प्रयास करना चाहिए तो लोग भी भगवान के पास जाते हैं तभी जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर दुख होते तभी जाते हैं उनके पास दुखों से छुटकारा पाने के लिए तो लेकिन भगवान के भक्तों का ये एक गुण है चाहे उनके जीवन में बहुत अधिक भौतिक सुविधाएं आ जाए या बहुत कष्टमय स्थिति आ जाए दोनों समय में भगवान की सेवा उतनी ही मात्रा में वो करते रहते हैं तो इन दोनों गीतों में नरोत्तम ठाकुर जैसे पहला कौन सा गीत गाया था हमने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तो चैतन्य महाप्रभु के दया की याचना एक व्यक्ति करता है तो भगवान के पास तभी व्यक्ति शरणागत हो सकता है जब उसे ये महसूस हो कि मेरे जीवन में रियली भगवान की नीड है या परम आवश्यकता है लेकिन इन दोनों गीतों के आखिरी में हाँ नरोत्तम दास ठाकुर एक चीज मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं सॉन्ग संग कि सैमसंग किसका संग मांग रहे हैं शाम का संग शाम का तो नहीं मांग रहे तो लेकिन दोनों गीतों के एंड में हम देखेंगे कि बहुत ही सीक्रेट चीज वो मांग रहे भगवान से कौन से भगवान से मांग रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से तो वो कहते हैं पहले तो एक आचार्य को मांग आचार्य के आचार्य को प्रार्थना करें श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम तो नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि है चैतन्य महाप्रभु मैं सदैव महान या आपके भक्तों का संग का इच्छुक हूँ और इस गीत में भी आखिरी लाइन यदि आप पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा थाको हा बोले डाको मांगे आवाज सुनाई दे रही है तो यहाँ भी नरोत्तम दास ठाकुर भगवान से एक ही चीज मांग रहे हैं कि मुझे संग चाहिए क्योंकि सारा भक्तिमय जीवन हमारा आधारित है कि आपके पास कैसे भक्तों का एसोसिएशन है है ना जैसा संग वैसा रंग तो यदि व्यक्ति को पहचानना है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है तो पता करो इसके आसपास कौन अधिकतर लोग मंडराते हैं हाँ एक कौन से व्यक्तियों के एसोसिएशन में हैं उसे उससे उसके क्वालिटी का पता चलता है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है किस प्रकार का भक्त है जैसे भौतिक समाज में भी हम देखते हैं कोई पियक्कड़ है 24 घंटे शराब पीता रहता है तो उसके जो मित्रगण आदि होते, हो, होते हैं, वो सब शराबी होते हैं तो जैसा संग वैसा रंग जीव स्वामी कहते हैं कि जैसे सफेद वस्त्र को आप यदि रंग में डुबाओगे हाँ रेड या फिर ये पीला येलो वगैरह तो वैसे हो जाएगा तो उसी प्रकार से हम भी अपनी चेतना को हा? जिस प्रकार के व्यक्ति का संग हम करते हैं उसी प्रकार की चेतना हमारी विकसित होती है उसी प्रकार का रंग उस पर चढ़ने लगता है तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में चाहे हम शुरुआत के व्यक्ति क्यों ना हो अभी अभी कृष्णा भावना के परिचय में हम आए हैं या फिर हम बहुत सालों से कृष्ण भक्ति में हैं और उन्नति कर रहे हैं तो दोनों अवस्थाओं में हमें भगवान के भक्तों का संग परम आवश्यक है बल्कि ये जो वैष्णवों का संग है ये ऑक्सीजन के समान है किसके समान है हाँ आप ज्यादा समय नहीं टिकोगे भगवत भक्ति में यदि आपके पास भगवान के भक्तों का संग नहीं है क्योंकि भगवान की ये जो प्रकृति है वो इतनी शक्तिशाली है कृष्ण कहते अर्जुन मम माया दुरतया दैव है शा मम माया दुरतया माँ में व ये तो भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी माया है भौतिक प्रकृति वो बहुत प्रभावशाली है बहुत कठोर है जिसको लांगना पार करना बहुत हाँ स्ट्रगलमय है तो उसी प्रकार से हमें भगवान के भक्तों का संग परम आवश्यक है तो यदि संग नहीं है तो हम वास्तव में लंबे समय तक भगवत भक्ति में जीवित नहीं रहेंगे जैसे ही भगवान के भक्तों का संघ कम हो जाता है उसी समय उसी समय क्या होता है कि हमारा जो भक्तिमय जीवन है वो ढीला होने लगता है और वैसे ही हम भगवत भक्ति नहीं करना चाहते हैं हम क्या करना चाहते हैं हम माया का भजन करना चाहते हैं माया देवी का भजन करने में मग्न रहते हैं तो इसलिए तो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता वो माया के जूते खाते रहेगा लेकिन भगवान का भजन आदि नहीं करना चाहेगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो जो व्यक्ति है वो माया के जूते खाएगा सर पर कई प्रकार के कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं दिन रात है ना लेकिन जब भगवान की भक्ति की बारे आती है भगवान की सेवा की बारे आती है नाम जप करने की बारे आती है तो व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं बहुत अधिक व्यस्त हूँ और भौतिक व्यस्तता को ही सुख मानने लगता है प्रभुपद कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो जिसके सर के ऊपर तेईस घंटे जूते मारे जा रहे थे क्या मारे जा रहे थे जूतों की बहुचार क्या कहते हैं उसको वर्षा हो रही थी एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक जूते मारे जा रहे थे तेईस घंटे और फिर बेचारे को एक घंटे के लिए छुट्टी दे तो वो अपने आप को परम हाँ सुखी समझने लगता है तो वैसे ही हम भी इस जगत में भगवत भजन के अलावा सारे कार्य करना चाहते हैं सब चीज़ों के लिए समय देना चाहते हैं सब चीज़ों में अपना मन अपना प्राण अपना हृदय डालना चाहते हैं लेकिन जब भगवत भजन की बारी आती है तो हम पीछे हटते हैं इसका मतलब हम माया के ग़ुलाम होना चाहते हैं माया की सेवा में मग्न रहना चाहते हैं तो एक व्यक्ति के लिए चाहे वो भक्ति में अभी अभी लगा है या भगवत भक्ति में बहुत उन्नति कर चुका है उसके लिए भक्तों का संग हमेशा वांछनीय है इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र काय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है तो संग के द्वारा हम या तो नीचे जा सकते हैं अधम हो सकते हैं पतित हो सकते हैं या तो हम बहुत उन्नत हो सकते हैं दोनों में से एक है कि हमें चूज करना है कि हमें किसका संग करना है व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि मैं अपना जीवन हाँ अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या बना रहा हो तो यदि हमें पता है कि मुझे ये प्राप्त करना है तो उसी के लिए प्रयास करते रहो उसी के प्रयास में सदैव लगे रहो जैसे कोई राजा है, हाँ राजा यदि चलता है और मुकुट आदि धारण करते हुए हैं और उसी समय यदि हवा बहने लगती हैं और हवा के साथ धूल भी आती हैं तो वो धूल नीचे हैं चरणों में है राजा के लेकिन यदि वो हवा का संग करती है तो राजा के मुकुट में जाकर बैठती है है कि नहीं लेकिन वही धूल जब पानी का संग करती है तो राजा के जूतों के नीचे होती हैं तो वैसे ही हमारी स्थिति है कि यदि हम उन्नत संग करते हैं भगवान के भक्तों का उचित रूप से विनम्रता की भावना से निष्कपट होकर हाँ सीखने की अभिलाषा को अपने हृदय में धारण करते हुए तो हम वास्तव में हाँ शोभायमान होंगे राजा के मुकुट पर हाँ ऊँचे स्थान को हम प्राप्त करेंगे इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने भक्तों को सावधान करते थे वंदोमुई सावधान मते कि आप सावधान हो जाओ अपने भगवत भक्तिमय जीवन में और सदैव उन्नत हंग हाँ, की कामना करो क्योंकि ये जो भौतिक प्रभाव है वो हमेशा हमें पीछे खींचता है भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ाता तो ऐसे भौतिक संग से दूर रहने के लिए एक ही उपाय है वो उपाय क्या है भगवान के भक्तों का संग करना तो भगवान के भक्तों का संग करने का मतलब है हाँ कि उनसे श्रवण करना क्या करना श्रवण करना और उनके आज्ञाओं का पालन करना संघ का मतलब ये नहीं है कि हम एक साथ एक ट्रेन में जा रहे हैं या एक साथ हम खा पी रहे हैं हाँ या एक साथ रह रहे, रहे हैं ये संग नहीं है संघ का मतलब है कि कितना अधिक आप श्रवण कीर्तन के कार्यों में लगे हो उनके संग में और कितना अधिक हाँ उनके आदेशों के अनुसार सेवा में प्रवृत्त हो जैसे हाँ? प्रभुपाद ने कहा कि एक खटबल में मेरे मैं जब व्यास आसन में बैठता हूँ तो एक खटमल भी वहाँ मौजूद रहता है हाँ तो लेकिन उसमें कोई एक प्रकार से परिवर्तन नहीं आता तो यदि हम संघ में भी हैं लेकिन एक हम आध्यात्मिक सम का लाभ नहीं उठाते हैं हाँ तो हमें परिवर्तन नहीं आ सकता कभी भी हम जैसे कि तैसे रह जाएंगे जैसे कुत्ते की पूछ होती है हाँ उसको किसी लोहे के आ, इसमें डाल के रखो एक दो हफ्ते के लिए और फिर बाहर निकालो हाँ और सोचो तो ऐसे नहीं कि वो सीधा हो जाएगी कैसे रहेगी टेढ़ी रहेगी यदि हमारा हृदय कपटता से भरा हुआ है और हम भगवत भजन की दिव्य शिक्षाओं को सीखना या समझना नहीं चाहते तो कभी भी आ, हम उससे लाभान्वित नहीं हो सकते हम वैसे कि वैसे निठल आ, बने रहेंगे इसलिए ये परम आवश्यक है हाँ हाँ भगवान के जो भक्त हैं उनके संग की कामना करना और उनके संग में क्या करना श्रवण कीर्तन करना हाँ तो इसलिए कौन से भक्तों के संग का वर्णन कर रहे हैं वो कहते हैं ग्रहे वनेको हा गौरंग बोले डाको नरो मांगे तारा संग मुझे तो ऐसे व्यक्ति का संग चाहिए चाहे वो घर में रह रहा हो या वन में रह रहा हो मतलब चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो गृहस्थ हो उससे मुझे लेना देना नहीं है तो भगवत भक्ति इन चीज़ों से परे हैं इससे मायने नहीं रखता कि आप ब्रह्मचारी हो आप गृहस्थ हो आप वान हो आप सन्यासी हो आप ब्राह्मण हो क्षेत्रिय हो वैश्य हो शुद्र हो भगवत भक्ति स्वतंत्र हैं और ये वर्णा वर्ण और आश्रम से सदैव परे हैं हाँ तो इससे बंदी वही नहीं है भगवत भक्ति इसलिए नरोत्तम ठाकुर कहते हैं मुझे तो संग चाहिए है उस व्यक्ति का जो सदैव गौरांग के नाम का उच्चारण करता है तो गौरांग का नाम मतलब ही है भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है जो भगवान के नामों में आसक्त है हाँ ऐसे व्यक्ति का मुझे संग चाहिए तो इसलिए सदैव नरोत्तम ठाकुर ये कामना करते हैं क्योंकि भगवत भजन हमारा निर्भर होता है कि किस प्रकार का हमारा भक्तिमय जीवन में संग है इसलिए भगवान से सदैव ये प्रार्थना करनी चाहिए नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना करते हैं <coughs> वो कहते हैं कि मुझे जन्म में जन जनम जनम है यही अभिलाष कि मुझे वैष्णवों के भक्तों के संग में निवास प्रदान करो और पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा प्रदान करो ये दो चीजें मुझे सदैव दो तो भक्तों के संग में निवास या भगवान के भक्तों के संग में सदैव होना उसका लाभ क्या है कि आप कभी भी कृष्ण को नहीं भूल पाएंगे हाँ ये इसकी खासियत है क्योंकि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार कोई वैष्णव है तो उसके अलग अलग लक्षण हैं वैष्णव का मतलब है जो विष्णु के भक्त हैं वैष्णव का मतलब जो कृष्ण के डिवोटीज हैं तो उ, उनका लक्षण क्या है असत संग त्याग यही वैष्णवारा आचार तो जो असत व्यक्ति चीज़ें हैं असत वस्तु हैं असत व्यक्ति है असत स्थान है उनका संग छोड़कर हाँ सदैव भक्तों के संग में बने रहना ये एक वैष्णव का लक्षण है हाँ जो भक्त अभक्तों के बीच में जाता है तो उसको ऐसे लगता है कि उसका गला क्या हो रहा है गला दबाया जा रहा है या जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम थोड़ा सा अनहेल्दी महसूस करते हैं अनइजी महसूस करते हैं तो उसी प्रकार से हमें होना चाहिए जब भक्तों के संग में नहीं है तो हमें ये महसूस हो जाए कि अरे कुछ तो भयावह स्थिति में हूँ तो उसे समझना चाहिए कि मैं उन्नति के उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन हमें क्या है भक्तों के संग में टेंशन महसूस होता है या अरे श्रवण करना पड़ेगा कीर्तन करना पड़ेगा प्रसाद ही खाना पड़ेगा केवल क्या खाना पड़ेगा प्रसाद एवं ही केवल या फिर ना सेवाएं करनी पड़ेगी इसलिए हमें हमें कभी कभी भक्तों का संग अच्छा लगता है लेकिन अधिक अधिक क्या अच्छा लगता है अभक्तों का संग जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनका संग अच्छा लगता है जो भगवान के भक्त नहीं है वो व्यक्ति के बीच में जब हम रहते हैं उनसे जब हम सुनते हैं उनके साथ बहुत अधिक व्यवहार रखते हैं तो हमें भगवान का जो स्मरण है वो हम अपने जीवन से खो देते हैं एक भक्त के लिए सर्वतम जो वेल्थ है धन है वो यही है कि कृष्ण का स्मरण तो हमारे जीवन में कृष्ण का स्मरण कम हो रहा है इसका मतलब है कि मैं प्रॉपर भक्तों के संग में नहीं हूँ भगवान का स्मरण बढ़ रहा है इसका मतलब है कि मैं उन्नति की दिशा में हूँ तो इसलिए सदैव हमने हमें अपने आप को जाँचना चाहिए कि कैसे मेरा जो भगवत स्मरण है वो अधिक से अधिक बढ़े तो हम चाहे जितने भी दुराचारी क्यों ना हों जितने अधिक पापी तापी आधम आदि क्यों ना हो लेकिन यदि हम भगवान के भक्तों के संग को प्राप्त करने के लिए बहुत लालयित रहते हैं उत्साहित रहते हैं तत्पर रहते हैं तो हमें परिवर्तन निश्चित है हाँ देखो कल इनका वो है वाल्मीकि वाल्मीकि बारे में सुना ना हमने तो वाल्मीकि कितना असत संग में डूबा हुआ था एक प्रकार से वो तो सब कुछ सोच रहा उसका जीवन है उसके लिए जीवन और मरण उसका परिवार था हम अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, है कि नहीं लेकिन वही समर्पण वही डेडिकेशन वही तत्परता यदि भगवान के लिए हो तो भगवान आपके परमानेंटली हो जाएंगे भगवान आपके दरवाजे में सिक्योरिटी गार्ड के समान खड़े हो जाएंगे जैसे बलि महाराज थे बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया बल्कि उनके गुरु शुक्राचार्य भगवान जब बली महाराज ने देवताओं को पराजित किया और सारे एक प्रकार से त्रिभुवन पर उन्होंने राज्य हासिल किया त्रिभुवन के राजा बने बलि महाजा महाराज जो पुत्र थे और ऐसे बलि जब यज्ञ कर रहे थे यज्ञशाला में और जहां उनके गुरु शुक्राचार्य और बहुत सारे अलग अलग लोग थे तो देखा कि बहुत लंबा समय हो गया है देवता अपने राज्य से वंचित हो गए हैं तो फिर भगवान हाँ जो इंद्र की जो माता हैं आदिति आदिति के पुत्र बनते हैं उपेंद्र के रूप में क्या नाम था भगवान का उपेंद्र उप इंद्र, इंद्र का मतलब जो छोटे इंद्र हैं, जो वामन रूप में आते हैं आके भगवान एक छोटे से बटू ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके वहां जाते हैं बलि महाराज के यज्ञशाला में और वहाँ जाकर उनसे कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हो ब्रह्मचारी हो मुझे तो तीन पग भूमि चाहिए कितनी भूमि चाहिए तीन तो बलि महाराज ने कहा मैं इतना बड़ा राजा हूँ और आप मुझसे केवल तीन पग भूमि मांग रहे हो ये मेरे लिए अपमानजनक है आप किसी बड़े व्यक्ति को मिलने जाएं जिसके पास करोड़ों करोड़ों धन है और आप उसको कहोगे की आप मुझे एक मुठ्ठी भर चावल दे दो ये तो उसके लिए अपमानजनक है उसने कहा अरे बताओ हाँ तुम्हें विशाल मैं राज्य प्रदान कर सकता हो अम धन संपदा दे सकता हो अधिक भूमि दे सकता हो हाँ तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो इतनी आवश्यकता है तीन पग भूमि की क्योंकि जिसका मन असंतुष्ट है उस व्यक्ति को चाहे जितना मर्जी सारे पृथ्वी का धन संपदा भी दे जाए फिर भी वह तृप्तता नहीं हो सकता ये मन की प्रॉब्लम है मन की समस्या है इसलिए मन को शुद्ध करते हैं हमेशा तुष्टि करके मन को हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए तो मन भौतिक वस्तुओं से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता जैसे अलग अलग चीज़ों की शुद्धि है जन्म की शुद्धि क्या है संस्कार करना बर्तनों की शुद्धि क्या है उनको मांजना घिसना हाँ तो इस और धन और अपने घर में जो द्रव्य आदि हैं उनकी शुद्धि क्या है उनका इस्तेमाल दान देने में करना पूजा आदि में करना तो उसी प्रकार से मन की शुद्धि है कि उसको तुष्ट करना सदैव तो संतुष्ट रखना तो जब इन्होंने कहा कि जो एक व्यक्ति यदि उसका मन संतुष्ट नहीं है कामनाओं से भरा रहता है असीमित इच्छाएं हैं क्योंकि हमारा मन सदैव पागल रहता है मन की तुलना बंदर से की गई है किससे की गई है हाँ बंदर तो बंदर हमेशा एक जगह नहीं रहता वो हमेशा कभी इस टहनी में उड़ी मार रहा है कभी वहा कभी वहां कभी वहां तो इस प्रकार से हमारा पागल मन है इसलिए भक्तिनो ठाकुर ने कहा मन जे पागल अ गोपीनाथ मेरा मन इतना पागल है कि वो मुझे पागल की तरह भ्रमण करवाता है अलग अलग स्थानों में तो ऐसा मन बंदर के समान है जो एक स्थान में नहीं रहता और ऐसा मन जिसमें असीमित कामनाओं का उद्रेक होता है जैसे ज्वालामुखी है वैसे ही मन में असीमित इच्छाएं आती हैं शास्त्र कहते हैं कि मन में 30,000 से अधिक इच्छाएं एक दिन में प्रकट होती हैं हां, और हम पागल व्यक्ति एक एक इच्छा का पूर्ति करने के लिए तत्पर रहता है और जितना हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे उसके साथ नई हजारों इच्छाएं जन्म लेती हैं एक इच्छा की हम पूर्ति करते हैं तो उसके साथ हजारों इच्छाएं आती हैं और फिर हम फिर से मैड हो जाते हैं फिर से सोचते हैं अरे ये इच्छा पूर्ति करूंगा तो थोड़ा सा मेरा हृदय में जो तप्तता है जो कष्ट है वो कम कम हो जाएगा शमित हो जाएगा और मैं कूल कैसे अनुभव करूंगा कूलनेस अनुभव करूँगा तो इस प्रकार से जो मन है वह संतुष्ट न होने के कारण व्यक्ति भौतिक संसार में हमेशा पीड़ित अवस्था में रहता है तो ऐसे भगवान उनको कहते हैं कि ब्राह्मण को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए हाँ ब्राह्मण का लक्षण ये नहीं कि असंतुष्ट मन वाला ब्राह्मण का मतलब ही है जो हमेशा संतुष्ट है चाहे हर हर सिचुएशन में वो संतुष्ट हैं हर स्थिति में तो ऐसे जब उनसे उनको कहते नहीं मुझे तीन पग भूमि चाहिए तो उन्होंने कहा ठीक है तो उस समय शुक्राचार्य उनके जो आसुरों के गुरु हैं वो तो वहाँ थे और शुक्राचार्य ने कहा कि आप मत दो हाँ ये कोई छोटा बालक ब्रह्मचारी नहीं है ब्राह्मण नहीं है ये तो साक्षात कौन है विष्णु हैं अरे विष्णु आपको धोखा देने के लिए आए हैं उन्होंने कहा मैंने वचन दिया है और ब्राह्मणों की सेवा करना ये परम कर्तव्य है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय चाह भगवान को ब्राह्मण प्रिय हैं गव्य प्रिय हैं तो फिर शुक्राचार्य उनको मना कर रहे थे हाँ लेकिन फिर भी हाँ इन्होंने उनको तीख ती ये वचन दे दिया फिर भगवान ने तीन पग हाँ भूमि ली तीन पग छोटे छोटे पैर थे हाँ लेकिन कैसे दिखाए बाद में इतने विशाल एक पग में पृथ्वी आकाश आदि सब ले लिया हाँ दूसरे पग में और फिर जो तीसरा पग उनको रखना था उसके लिए कुछ बचा नहीं था तो बलि महाराज ने कहा हाँ एक चीज़ बची हुई है हम सारी चीज़ें दे सकते हैं लेकिन अपना जो शरीर आदि है मय का जो भाव है वो हम सरलता से नहीं देते किसी को सरेंडर नहीं करते हम अपने गहने उतार के दे देंगे अपना बैंक बैलेंस दे, दे देंगे अपना घर दे देंगे हाँ लेकिन फिर भी मैं कोई एक पर्सन हूँ मैं का जो भाव है वो हमेशा बना रहता है वो हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करते सरलता से तो ऐसे बली महाराज के के आगे हाँ महाराज ने भगवान वामन देव के आगे अपने आप को समर्पित किया और समर्पित किया पूर्ण रूप से कहा कि हे कृष्णा आप आपके जो तीसरा पग है आप मेरे सर पर रखिए तो जैसे उन्होंने रखा सर पर और उसके बाद भगवान ने उनको नागपाश से बांध दिया सार नाग से उनको बांध दिया और उनको पाताल में सुतल लोक में भेजा कि सूतल लोक में जाके रहो तो भगवान उनके रूनी हो गए कि ऐसा भी कोई हो सकता है जो सब कुछ मुझे समर्पित कर सकता है और ऐसे आत्मसम समर्पण की भावना से हाँ बलि महाराज ने भगवान वामनदेव को खरीद लिया इसलिए भगवान ने कहा कि हे बले मैं सदैव तुम्हारे पास निवास करूंगा तो सुतल लोक में बलि निवास करते हैं और उनके गेट में भगवान हमेशा चौकीदार के रूप में निवास कर रहे हैं किस रूप में चौकीदार के रूप में तो मतलब भगवत भक्ति में प्रमुख इंग्रेडिएंट है शरणागति और भगवान उसी की बात को सुनते हैं जिसके अंदर शरणागति की भावना है हाँ षडंग शरणागति हई बे जहार प्रार्थना सुने श्री नंद भक्तिनो ठाकुर अपने पहले गीत में कहते हैं षडंग शरणागति हई बे जिस व्यक्ति के हृदय में शरणागति की भावना है छह प्रकार का शरणागति है हाँ तो ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना भगवान सुनते हैं ऐसे वैसे की प्रार्थना भगवान सरलता से नहीं सुनते हाँ तो भगवान के भगवान को हम अपने जीवन में परिचे कर सकते हैं यदि हम आत्मसमर्पण की जो भावना है वो यदि रखते हैं तो इसलिए ये परम आवश्यक है कि हमारे पास वैसा भक्तों का जो संग है हाँ वो होना चाहिए जब वाल्मीकि वाल्मीकि जो उनका नाम रत्नाकर डाकू था हाँ तो वो सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं कहते ना अंधे नगरी व्यक्ति अंधा हो जाता है कौन थे अंधा अंधा कौन व्यक्ति था धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र ने सब प्रकार की हद को पार कर दिया गीता सुनी फिर भी अंदर हा गई क्या नहीं क्यों क्यों नहीं गई धृतराष्ट्र के कानों में भगवत गीता क्यों नहीं गई क्यों क्योंकि वो आसक्त था जब हम किसी चीज में आसक्त होते हैं तो हमारे वो दिव्य उपदेश हमारे कानों के रंधनों से अंदर नहीं जाता और उसका प्रभाव नहीं पड़ता इवन जब भगवान जैसे धृतराष्ट्र कितने कुकर्म किए थे पांडवों से इतने ईर्षा और वो सोच रहा था कि मैं नहीं राजा बना तो मेरा बेटा राजा बने होता ना घर में मैं इंजीनियर नहीं बना कम से कम बेटा इंजीनियर बने मैंने धक्के खा लिए बेटा डॉक्टर बने हमेशा यही यही भावना हमारी रहती है तो इसलिए हाँ शास्त्र कहते हैं कि धृतराष्ट्र का मतलब ही है जो सदैव धृत मतलब दुष्टता से या धूर्तता से दूसरे का राष्ट्र हड़पने में लगा रहता है वह धृतराष्ट्र है तो हम भी हमेशा किसी ना किसी की चीज़ें हड़पने में लगे रहते हैं अपने घर में अपने परिवार में अपने संबंधियों के बीच में हा? तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति धृतराष्ट्र की भावना में है भगवदगीता सुनने के बाद भी भगवदगीता उसके कानों में नहीं गई क्यों क्योंकि वो अपने पुत्र से बहुत अधिक आसक्त था मतलब उस आसक्ति की कोई मर्यादा नहीं है आसक्ति की कोई सीमा नहीं है तो ऐसे धृतराष्ट्र इतने आसक्त थे कि उनको भगवदगीता समझ में नहीं आई या उसका प्रभाव नहीं पड़ा तो वैसे ही अर्जुन के साथ भी हुआ था जब भगवान ने वो किया हाँ भगवान ने भगवदगीता तो पहले सुनाई अर्जुन समझ गए लेकिन बीच में जब कुछ दिन युद्ध हुआ तो उस समय अभिमन्यु का वध हुआ हाँ जब अभिमन्यु का वध हुआ तो भगवान अभी इतना शोकमय जीव वातावरण था अभिमन्यु का अंतिम संस्कार हो रहा था तो सारे पांडव आज वहाँ एकत्रित हुए और सबसे अधिक कौन रो रहे थे हाँ कौन रो रहे थे अब सो रहे हैं क्या थोड़ा सीधा बैठ जाइए तो अर्जुन रो रहे थे ऐसे नहीं कि भक्त के हृदय में कोई भावना नहीं होती हम भक्ति में क्या आने के बाद इमेचोरिटी के कारण थोड़े से वो ये हो जाते क्या कहते हैं थोड़े से कठोर हो जाते हैं भक्त का हृदय कठोर नहीं होता अर्जुन आदि उसकी स्वाभाविक भावनाएं होती है उसके पास फीलिंग्स होती हैं, उन भावनाओं को प्रकट करता है उनके पुत्र का जब देहांत हुआ तो ये नेचुरल है हाँ बल्कि उन्होंने आत्मा आदि के बारे में सुना था तो ये नेचुरल है हाँ जब वो रो रहे थे और रोते जा रहे रोते जा रहे बहुत लंबा समय से जोर जोर से रो रहे थे हाँ तो उस समय कृष्ण उनके पास कृष्ण अब देखा अर्जुन रो रहे हैं तो कृष्ण भी रोने लगे कृष्ण रोने लगे तो अर्जुन ने देखा अरे कृष्ण आए मेरे पास और रोने लगे वैसे ना दुख या कोई आता है तो आपका और हृदय भर जाता है होता है कई बार आपने देखा होगा कोई शरीर छोड़ता है तो सोचो कोई ब्रदर ने शरीर छोड़ा तो एक बहन रो रही है तो दूसरी बहन दूर से आती है वो थोड़ी रोती तो दोनों बहने जोर जोर से रोने लगती है उसका आवाज़ तेज होता है तो पहले का आवाज़ और बढ़ता है तो वैसे ही हुआ भगवान ने देखा अर्जुन रो रहे हैं तो कृष्ण भी रोने लगे जब कृष्ण को देखा ऐसे आंखें इधर करके रो रहे हैं तो अर्जुन भी सोचा मुझे भी मेरा भी साउंड अभी थोड़ा और तेज़ करना चाहिए तो दोनों की एक प्रकार से होड़ लग गई दोनों जोर से रो रहे और सारे कार्यकलाप हो गए तो फिर अर्जुन भगवान के पास गए कहा है कृष्णा हे सखा हे सखे हे कृष्णा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है एक चीज तो समझ में आई कि मेरा पुत्र का देहांत हुआ था तब मैं रो रहा था लेकिन आप इतना मेरे नजदीक आकर जोर जोर से जो जो फुट फुट के क्यों रो रहे थे तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं इसलिए रो रहा था कि इतना गीता का उपदेश देने के बाद भी तुम्हें तो समझ में नहीं आया इसी कारण से मैंने सोचा कि भगवत गीता का उपदेश मेरा व्यस्त हो गया है मतलब बर्बाद हो गया है तो जिसके कारण भगवान कहते मैं रो पड़ा अधिक से अधिक रो रहा था तुम्हारे लिए रो रहा था अभिमन्यु के लिए नहीं तो हमारी भी ऐसी दयनीय स्थिति है साल बीतने जाते हैं दिन बीतने जाते हैं आयु हमारी बढ़ती है बुढ़ापा नजदीक आ रहा है कई प्रकार के रोगों ने हमें आलिंगन किया है नहीं है कि नहीं अलग अलग जो बीमारियां हैं उन्होंने हमारा आलिंगन किया है तो फिर भी हम अपनी भौतिक आसक्ति को त्यागना नहीं चाहते और धृतराष्ट्र के भाते अंधे बना बनना रहना चाहते हैं एक तो शारीरिक रूप से अंधे और दूसरा आध्यात्मिक रूप से अंधे दोनों प्रकार के अंधे हैं तो ऐसे जो ये रत्नाकर या वाल्मीकि हैं वो भी अपने परिवार के लिए दिन रात कठोर परिश्रम कर रहे थे और उनको पता नहीं कि मैं क्यों परिवार के लिए परिश्रम कर रहा हूँ क्योंकि व्यक्ति ऐसे नहीं कि शास्त्र हमें मना करते हैं परिवार का उचित पालन पोषण वगैरह इन सब चीजों के लिए मना नहीं करते शास्त्र शास्त्र हमें इंकरेज करते हैं लेकिन सिखाते कि क्यों करें उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए आ, ये सारी चीजें हमें शास्त्र सिखाते हैं कि इतना अधिक व्यक्ति को उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए कि जिसमें कृष्ण को भूल जाए भगवान की सेवा के लिए समय ना हो हमारे पास भगवत नाम लेने के लिए हमारे पास टाइम आदि ना बचे कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए समय ना हो भक्तों का संग के लिए हमारे पास समय नहीं हो तो ऐसा जो जीवन है वो गृहस्थ जीवन नहीं है वो कौन सा जीवन है ग्रह में भी ग्रहम अंधकोपम तो ऐसा जो जीवन है उसको एक अंधे कुएं की तुलना की गई है जंगलों में कुएं होते हैं तो जंगल में जाते हैं, में तो ऐसे कुएं होते हैं जो घास से ढके रहते हैं कभी कभी बहुत झाड़ियां बढ़ जाती हैं, हाँ तो फिर कोई प्राणी दौड़ते दौड़ते जाता है तो दिखाई नहीं देता बेचारा जाके उसमें गिर जाता है और गिरने के बाद कितना भी चिल्लाए तो बाहर नहीं निकल सकता तो उसी प्रकार से यदि हम अपने गृहस्थ जीवन में होकर भी हमने अपने गृहस्थ जीवन के जो केंद्र हैं, उनको कृष्ण नहीं बनाया, तो वो ग्रहस्त जीवन अंधकोपम है पांडव भी आइडियल गृहस्थ थे उनके पास भी सौंदर्यवान पत्नियां थी उनके पास भी इतना बड़ा प्रशासनिक राजपाट आदि था इतना सारा धन संपदा थी उनके भी इतने पुत्र थे आ, लेकिन फिर भी कृष्ण है, है। कहते हैं कि एक भक्त का जीवन एक कमल के समान होना चाहिए आ, तो वो हमेशा उससे अलिप्त और जब तक इस भावना को हम सीखेंगे नहीं शास्त्रों के अनुसार तब तक हम इस भौतिक जगत में लिप्त रहेंगे और सोचेंगे कि अभी बस सुख और शांति भौतिक सुख और भौतिक शांति की खोज हम करते रहेंगे लेकिन चाहे हम जितनी भी अटकलबाजिया करें जितना भी हम ट्राई करें ये चीज़ें हमसे हमेशा कई मील दूर रहेगी हमें लगता है कि बस अभी थोड़े से दिन पोजीशन चेंज होने दो ये थोड़ा ठीक होने दो मुझे इतनी पढ़ाई करने दो ये पद भी मेरे पास आ जाए वहाँ उनका फेवर थोड़ा हो जाएगा एक साल के बाद तो मैं वहाँ सुखी हो जाऊँगा तो ऐसे नहीं हैं तो पांडव भी आइडियल गृहस्थ थे लेकिन फिर भी वो कभी अपने इन चीज़ों में लिप्त नहीं थे जब उनको पता चला कि कृष्णा इस जगत से चले गए हैं तो, है। तो पांडवों ने किसी चीज़ के प्रति ऐसे आँख उठा कर नहीं देखा जैसे पता चला कि कृष्ण चले गए हैं तो उन्होंने सोचा फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ हम क्यों इस भौतिक जगत का उपभोग में लगे हैं क्योंकि सारा जो धन संपदा ऐश्वर्य राजपाट सब कुछ कृष्ण के कारण हमारे पास था तो उन्होंने तुरंत इस जगत से प्रयाण करते हैं परीक्षित को राजा बना और परीक्षित के ऊपर भी जब ये बात आई तो परीक्षित महाराज ने भी क्या किया सब चीजों को ऐसे त्याग दिया कि जैसे कोई आसक्ति नहीं है अन अनासक्त होकर उन चीज को त्यागा क्योंकि जब हम आसक्त हो जाते हैं तो त्यागना बहुत कठिन होता है नहीं? लेकिन एक चीज है शास्त्र कहते हैं त्यागत शांति अनंतरम त्याग में ही शांति है हाँ जब हम सुबह त्यागने जाते हैं मल त्यागने जाते हैं तो शांति का अनुभव करते कि नहीं हाँ जब ट्रेन में यदि बाथरूम की सुविधा ना हो तो कितनी अशांति फैलेगी हाँ तो उसी प्रकार से है यदि हम थोड़ा भी आसक्त हो जाए तो तुरंत हम उसका नतीजा यही है कि हमें कष्ट भोगना पड़ेगा हमारे एक मित्र थे उसके उंगली में कुछ हुआ था डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बेटर है कि काटो और परमानेंटली बचोगे उसने कहा नहीं नहीं वो विदेशों में गया कि नहीं कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करता हूँ कि उंगली बिल्कुल कठिन आ जाए तो ऐसे घूमते रहा कई ट्रीटेड ट्रीटमेंट्स के लिए है, लेकिन फाइनली कहा कि आपका हाथ यहाँ से काटना होगा आधा हाथ और उसका आधा हाथ अभी काटना पड़ा तो मतलब इतनी छोटी चीज के लिए हम आसक्त हो जाते हैं जिसका परिणाम बहुत भया है तो भौतिक संसारिक वस्तु भौतिक संसारिक व्यक्ति स्थान आदि हाँ उनमें हमारी जब आसक्ति बढ़ती है तो उसका परिणाम भी विशाल बहुत कष्ट हमें सहन करना पड़ता है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एक व्यक्ति को ज्ञान की आंखों से सदैव देखना चाहिए अपने जीवन को भी और अपने परिवार के लिए भी उचित रूप से व्यवस्था करनी चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं और उसके अनुसार मुझे अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए अन्यथा भौतिक जगत में सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक केवल धन कमाने के पीछे हैं और वो सोचते हैं कि यही हाँ सब कुछ है लेकिन फाइनली जैसे उनकी आयु बढ़ती है बूढ़े हो जाते हैं तब उनको समझ में आता है थोड़ा सा हल्का आवास होता है कि अरे मैंने बहुत बड़ी अपने जीवन में गलती की है और अब ये समय चला गया है अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसको ठीक करने के लिए तो अभी हमारे पास समय है हमारे पास अच्छा संग है प्रभुपात की कृपा से सारी सुविधाएँ हैं हमारे पास अच्छे ग्रंथ आदि हैं जिनका हमें आश्रय लेना चाहिए और अपना जो जीवन है उसको गंभीरता से सफलता की ओर आगे बढ़ाना चाहिए तो ऐसे जो ये वाल्मीकि थे अपने पूर्व आश्रम में तो वो तो अपने परिवार के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे और धन आदि कमा रहे थे कैसे पापाचार करके सारे पाप कर्मा जो भी व्यक्ति आए जंगल में कोई तीर्थयात्री, यात्री उनको लूटना काटना मर्डर करना उनका धन आदि छीनना और जाकर घर वालों को आनंद देना घर वालों को क्या लगता है जहाँ से मर्जी पैसा है हमारा लेना देना किससे है मनी बच्चों को क्या पता माता पिता माता पिता आधी रोटी खा रहे हैं और बच्चों को सारी सुविधा देने के लिए सदैव तत्पर हैं तो जो मर्जी हम व्यक्ति पाप आदि करता है दुष्कर्म करता है उससे धन इकट्ठा करता है और उससे पालन पोषण करता है तो जब ये सब हो रहा था और उसी समय नारदा हाँ नारद भी अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ हाँ भ्रमण करने निकले थे तब ये हाँ ये व्यक्ति उनको मिलता है जो डाकू या जो भी आँसुर हैं तो वो मिले हैं और उन्होंने कहा उनसे वो छीनने लगे सारी चीज़ें अभी नारद के पास क्या है उनके पास एक चीज़ है तम्बोरा क्या है एक विना है जो उनको कृष्ण ने दिया है उसमें सदैव कृष्ण का मीठे स्वर में गुणगान करते हैं नारद मुनि बाजा बिना राधिका रमन नामे नारद मुनि सदैव अपने बिना बजाते हैं और कृष्ण नाम का कृष्ण के गुणों का लीलाओं का कथाओं का वर्णन करते रहते हैं और यही लाइफ है असली लाइफ कुछ है तो कृष्ण की महिमा का वर्णन करना इससे अधिक उत्कृष्ट और आनंददायी वस्तु इस संसार में कोई और नहीं है शास्त्र कहते हैं इसलिए नारद भ्रमण करते हैं वो जॉयफुल है नारद हमेशा बहाना ढूंढते थे द्वारका जाने का कहा जाने का नारद को वैसे ही श्राप दिया था उन्होंने दक्ष दक्ष प्रजापति के बच्चे हा पहले दस हजार बच्चों को दक्ष प्रजापति ने जन्म दिया तो जब दस हजार बच्चों को जन्म दिया तो नारद ने उनको प्रचार किया और सबको सन्यासी या ब्रह्मचारी बना दिया अब इन्होंने सोचा मैं तो अपना परिवार बढ़ाने के लिए इतने बच्चे पैदा किए थे वंश आगे बढ़े उनके विवाह आदि हो उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे हो तो ये नारद ने क्या किया मेरे बच्चों को गृहस्थ आश्रम में एंट्री करवाने दिया फिर वो सारे भगवान के महान भक्त बने भागवत में आता है वर्णन और फिर दक्ष प्रजापति उनका नाम ही दक्ष था दक्ष का मतलब जो संतान उत्पन्न करने में दक्ष है एक्सपर्ट है तो तो ऐसे दक्ष प्रजापति ने सोचा चलो चले गए अभी एक हजार बच्चों को उत्पन्न करता हूँ एक हजार दूसरा जो लॉट एक हजार बच्चे उत्पन्न हुए हैं तो फिर नारद हमेशा देखते रहते भक्त लोग हमेशा अवसर ढूंढते हैं हाँ भक्त बनाने का और वो भी फुल टाइम भक्त बने तो और ही अच्छा है तो नारद भी घूमते घूमते आया अच्छा पहले दस हज़ार तो चले गए अभी ये एक हज़ार है उनके पास गया देखो शास्त्र कहते हैं यद यद आचरती श्रेष्ठ जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति ने आचरण किया है वैसे ही आप करो आपके जो बड़े भाई जिस मार्ग का अनुसरण करके चले गए हैं आप भी उसी मार्ग को स्वीकार करो तो अभी ये इन्होंने छोटे थे इन्होंने भी वही मार्ग स्वीकारा फिर दक्ष प्रजापति को गुस्सा आया मेरे कितने बच्चे हैं ग्यारह हजार ग्यारह हजार बच्चे हम फुल टाइम भक्त बने अभी कई बार हमें होता है जब भगवान के भक्त बनते बच्चे तो माता पिता को कष्ट होता है हमें लगता है कि इवन हम भक्त बनने के बाद भी हमारे बच्चे यदि फुल टाइम हो जाए इवन इसकॉन में भी फुल टाइम दीक्षित डिवोटी भी जो फैमिली डिवोटीज है गृह वो भी नहीं चाहते है कि मेरे जो बच्चे हैं या पुत्र आदि फुल टाइम बने टेंपल में लगता है कि दूसरे के बच्चे मंदिर ज्वाइन करें मेरे बच्चे नहीं ये हमारी आसक्ति है भौतिक चेतना तो फिर नारद ने कहा चलो तो वो सब चले गए फिर दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आया तो दक्ष प्रजापति ने शाप दिया नारदा को कि नारद बहुत सारी चीजें बोली उनको और कहा कि आप कभी भी एक स्थान में तीन दिन या तीन मुहूर्त आदि नहीं रह सकते हमेशा भ्रमण करते रहो तो नारद एक स्थान में कभी नहीं रहते एक भय कारण था इस शाप का लेकिन ये शाप वह काम नहीं करता था जब वो भगवान के धाम जाते थे ये ये शाप सारे कहा काम नहीं करते द्वारका वृंदावन जितने भी धाम हैं वहाँ ये अनगढ़ सारे शाप आदि काम नहीं करते तो नारद हमेशा द्वारका यात्रा करते थे और बहाना बनाते थे कि कुछ ना कुछ बहाना बना के कृष्ण से मिलने जाते थे द्वारका द्वारका जाकर तीन दिन नहीं तीन महीने रहा करते थे अभी कितने दिन रह सकते वो सोलह हजार एक सौ अठ कृष्ण एक एक रानी के घर में बुलाए तो भी कितने दिन वो रह सकते हैं तो ऐसे नारद जाकर निवास करते हैं घूमते रहते हैं तो ऐसे नारद को जब उस रत्ना या उन्होंने ये बोला उनसे धन आदि छीना तो नारद ने कहा कि जाओ नारद ने कहा कि जाओ आप अपने घर वालों से पूछ के आओ कि आप जो इतना पाप कर्म कर रहे हो दुष्कर्म कर रहे हो उसमें आपके घर वाले पाप का हिस्सा लेंगे तो इन्होंने कहा मैं जाता हूँ उन्होंने कहा घर वाले तैयार है पाप में भागीदार होने के लिए तो फिर हमें आप मारो काटो जो मर्जी करो तो बेचारे गए घर वाले घर में पत्नी थी बच्चे थे उनको कहा देखो मैं इतना पाप कर्म करके धन आदि लेके आता हूँ हाँ और पाप कर्म स्वयं करते तो स्वयं को ही भुगतना पड़ता है हाँ जब हम ऐसा कि वो पर है आप बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो वो सब काम नहीं करेगा हाँ तो जा उन्होंने कहा कि आप इन पाप, पाप मेरे पाप में आप भागीदार बनोगी पत्नी ने कहा मैं पाप में तो भागीदार जो आपका हिस्सा है ना धन का उसमें भागीदार बनोगी ये भौतिक जगत है ये, क्योंकि भौतिक संबंध हमेशा स्वार्थ स्वार्थमर टिके हैं जैसे ही मेरे इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ जाती है तुरंत मैं शत्रु बन जाता हूँ इसलिए भौतिक जगत का स्वभाव क्या है आज मित्र है कल वो शत्रु है आज आपके बहुत क्लोज है कल वो पराए हैं ऐसे व्यवहार होगा कि आप एक दूसरे को पहचानते नहीं ये मश्रियल वर्ल्ड का स्वभाव है क्योंकि लोग सारे स्वार्थ से प्रेरित हैं। तो जब इन्होंने कहा अरे भौतिक जगत में हम देखते हैं जैसे कहते कि एक स्त्री थी जिसका पति ने कहा था कि जब मैं मरूंगा ना तो सारा धन आ, मेरे साथ भेज देना हाँ बॉक्स में नहीं जमीन में एक दफ दफनाया दफनाया जाता है मृत्यु के बाद तो उसके पति की मृत्यु हो गए तो फिर उसकी विल तो थी आखिरी कि मेरा धन मेरे साथ भेजा जाए तो फिर जब जो वकील था वो कहने लगा कि देखो अभी आपके पति ने तो ये सब चीज़ें लिखी हैं उसको धन भेजना पड़ेगा सारा तो पत्नी बहुत चलाक थी कैसे थे चतुर हाँ कृष्ण भक्त चतुर होते हैं पत्नी भी चतुर थे उसने कहा अरे वो जो भी वकील था उसको डांट लगाए देखो सरल काम है क्या करो एक चेक चेकबुक ले लो एक चेक काटो सारे धन का और उसके साथ भेज दो वो ऊपर जाकर विड्रॉल करेगा <laughs> तो एक चेक रख दिया बेचारा चला गया तो ऐसी स्थिति है भौतिक जगह पर मैं एक व्यक्ति को 10 साल पहले मिला था दिल्ली टेंपल वहाँ आता था कई बार उसका एक शॉप था वहाँ नेहरू प्लेस में मुझे अभी 10 साल के बाद मिला तो बेचारा पत्नी ने उसको घर से बाहर कर दिया है क्या कर दिया है घर से बाहर इसने प्रेम में आकर भावावेश में आकर जितना भी अपना प्रॉपर्टी था ऑफिस था बंगलों था सब पत्नी के नाम में लिख दिया और अभी मुझे 10 साल के बाद मिला ऐसे ही फरीदाबाद में मैं वॉक करने गया था तो अचानक को मिला एक छोटे से बैग लेकर कहते आप हो तो जी मुझे ना आपने मैंने कहा जब मैं एक बार किसी को देखता हो तो हमेशा याद हो <laughs> <laughs> मैंने बहुत इतने साल के बाद फिर उसने अपना सारा कथा सुनाया तो मैं मंदिर लाया कुछ प्रसाद आदि दिया तो उसने ये सिचुएशन बताई तो मैं सोच रहा था कि ये सुस्त्र कहते हैं वो कोई अनुचित बात नहीं है वो सही है शास्त्रों के जो वाक्य हैं तो जब ये पत्नी को बोला तो पत्नी ने कहा नहीं हम तो आपके पाप में हिस्सा लेने वाले नहीं हैं अभी पत्नी प्रसाद खाते समय तो आर नहीं मतलब आधी प्लेट आपकी आधी मेरी होता है कि नहीं लेकिन जब कुछ कष्ट आए इसलिए चाणक्य ने कहा कि अलग अलग लोगों को देखना है कि आपका उनसे कितना अधिक लगाव या प्रेम है या संबंध कितने स्ट्रांग है तो उसमें उन्होंने अलग अलग मापदंड दिया है कहते हैं कि भारिया विभवक क्षया पत्नी को आप चेक कर सकते हो जब आपके पास धन की कमी हो जाए चेक करो उसका व्यवहार कैसे होगा उसका आचरण उसकी वाणी करकश ना होगी कर्कश नहीं होगी या कुछ तो कहते हैं कि ये मापदंड है आप चेक कर सकते हो जब आपके पास धन कम हो जाता है तो चेक करो कि उसके सारे कार्यकलाप उसके आचरण आदि में कैसे यह है परिवर्तन है और इवन आप अपने जो नौकर हैं हाँ उसको भी आप चेक कर सकते हो हाँ जब आपके पास धन आदि नहीं होता तो वो आपसे कैसे आचरण करते हैं तो इस प्रकार से हाँ <coughs> वो जो रत्नाकर या वाल्मीकि उन्होंने जब अप्रोच किया अपने परिवार वालों को पत्नी ने तो पहले से ही दोनों हाथों पर किए क्या कि हरे कृष्णा मंत्र उच्चारण करने के लिए नहीं उन्होंने कहा बस अभी बहुत हो गया आपने पाप किया है आप जाकर भुगतो फिर बच्चों के पास गए बच्चे तो हमेशा पापा पापा कहते रहते <laughs> <laughs> वो जानते कि वो पाप पुरुष है <laughs> नहीं ऐसे पापा मत बोला पापा का, का मतलब है जो पापी व्यक्ति है उसको याद दिलाने के लिए पाप पाप से भरे हो, थोड़े पाप कम करो आ, तो ऐसे पापी तापी जता छिलो हरिनामे उद्धार हिलो तारा साक्षी जगाई मधाए नरोत्तम दास ठाकुर कहते तो ऐसे तो जब बच्चों के पास गए तो बच्चों ने कहा कि पापा जी हम आपके पाप में भागीदार नहीं होंगे किस्सा नहीं स्वीकारेंगे तो मतलब यही सिचुएशन है हा? एक एक एक में भूल गया एक एक स्टोरी अभी याद आ रही थी एक व्यक्ति थे जिनका देहांत हुआ और एक वो बहते हुए नदी के जैसे खर्चा बचाने के लिए उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया नदी में गंगा अर्पण गंगा में फेंक दिया तो एक बेचारे साधु स्नान कर रहे थे गंगा स्नान तो उनके पास वो प्रेत बहते हुए आए किनारे में और उनके पास ऐसा शक्ति सामर्थ्य था कि जिसके द्वारा वो जीवित कर दिया और उनके गांव के पास वाले गांव का था यंग युवक था अभी अभी विवाह हुआ था घर में मदर फादर और पत्नी सब थे बच्चे आदि थोड़े से तो फिर जब ये जीवित हो गए साधु के पास गए तो उन्होंने कहा देखो आपको मैं चेक करा के बताता हूँ कि आप आपके प्रति कितना प्रेम है आपके घर वालों का उन्होंने कहा आप क्या करो मृत्यु का एक बहाना बनाओ कि मूर्छित हो जाओ आपके घर वालों के सामने और मैं घर वालों को बताऊंगा कि जो भी व्यक्ति इसके लिए मरने के लिए तैयार है आ? तो मैं इसको जीवित कर सकता हूँ तो घर वाले तो सारे आ गए हैं हाँ और घर वाले आए और उन्होंने कहा कि पहले किसको बोला होगा जो भी घर का ओल्ड व्यक्ति है ना देखो तो आपका नया क्या कहेंगे तरुण किशोर पुत्र हैं हाँ उसको जीवित करने के लिए आप तो अभी बूढ़े हो गए हो आपको चलना भी नहीं आ रहा है आपको उनसे दिखाई नहीं दे जा रहा है सुना नहीं जा रहा है हाँ बैठा नहीं जा रहा है तो आप आ, मरने के लिए तैयार हो जाओ मैं इनको जीवित करता हूँ तो उसने नहीं कहा नहीं नहीं अभी ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मैं मर नहीं सकता मैं तैयार नहीं हो जाऊं। जो उनके फादर थे वो कह रहे थे फिर उनके मदर को बोला मदर तो मदर ने भी कहा नहीं नहीं मैं मरूँगी तो मेरे जो बूढ़े पति है उनका देखभाल कौन करेंगे आजकल के बच्चे वैसे इधर उधर घूमने जाते हैं तो फिर उनके पत्नी को बोला पत्नी ने कहा पत्नी भी मना किया सारे घर वालों ने कहा साधु महाराज आपके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं आप मर जाओ <laughs> ये हमारे जीवित हो जाएंगे पुत्र मेरे मेरे पुत्र मेरे मेरे पति साधु महाराज ने कहा ठीक है उन्होंने तो अपने साथ कुछ जो आप जाते ना राजधानी में जाते तो आपको शुगर चाय बनाने के लिए मिलती है छोटा सा पैकेट वैसा शुगर का पैकेट रखा था वो लिया और खा लिया उन्होंने कहा मैं अभी दवा ये खारा जहर अभी मैं शरीर को त्यागूंगा जैसे मैं त्यागूंगा ये जीवित हो जाएगा अभी इन दोनों का था पहले ही तो ये गिर पड़े तुरंत तो उड़ गए तो उड़ गए तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया है मैंने क्या किया है सब कुछ सुन लिया है कि मेरे प्रति कितना आप सबका प्रेम है तो वही देखा जाए हम सबका आसक्ति हम सबका लगाव अपने आप से सर्वाधिक है क्योंकि ये स्वाभाविक है सबसे अधिक प्रेम कोई व्यक्ति किससे करता है तो आत्मा से क्यों आत्मा से क्यों क्योंकि उसके साथ परमात्मा निवास करते हैं अल्टीमेटली हम कृष्ण से प्रेम करते हैं हाँ लेकिन गलत वे से परमात्मा से हम अल्टीमेटली प्रीति रखते हैं लेकिन प्रकार से तो इसलिए सांसारिक जीवन में सारे जो संबंध हैं प्रेमादि के व्यवहार है वो सारे स्वार्थमय हैं हाँ। तो इसी कारण से जब ये उस रत्नाकर या वाल्मीकि ने सुना तो वाल्मीकि के शरीर में रोमांच हो उठे और वाल्मीकि वापस आते नारद मुनि के चरणों में गिरते और नारद मुनि से कहते हैं कि यथे तथा करो जैसे आप कहोगे वैसे मैं करूँगा तो नारद मुनि सरल उपाय देते हैं नारद मुनि क्या उपाय देते हैं नारद मुनि दवाई देते हैं कि कोई भी बीमारी क्यों ना हो इस भौतिक जगत में उसके लिए एक ही दवाई है वो है कृष्णा कीर्तन कृष्ण के नाम कृष्ण के रूप कृष्ण के गुण कृष्ण की लीला का उच्चारण करना तो इन्होंने जब नारद मुनि का शरण ग्रहण की तो नारद मुनि के पास साधुओं के पास क्या है देने के लिए एक ही चीज़ है भगवत नाम भगवत कथा तो वो उनका यही धन है जो वितरण कर सकते हैं क्योंकि यही सर्वाधिक बड़ा धन इस संसार में है और यही लोग सबसे बड़े दानी है संसार में इसलिए गोपिया जब कृष्ण का गुणगान करती हैं तो वो यही कहती हैं तव कथामृतम तप तीवनम तवि विरेड़ितम कलम शापहम तो वो कहती है कि भूरीदाजना कि जो इस कृष्ण कथा कृष्ण नाम आदि का वितरण करते हैं वो वास्तव में इस संसार में सबसे बड़े दाता हैं दानी हैं वदान्याय व्यक्ति हैं तो ऐसे नारद के पास क्या था वो भगवान का नाम ही दे सकते हैं तो नारद ने कहा कि ठीक है अब क्या करो उन्होंने कहा मुझे क्या करना चाहिए अभी हाँ तो नारद ने कहा आपको एक करो भगवान आ? राम के नामों का उच्चारण करो तो उनको कहा राम बोलो राम तो उसके लिए मुश्किल था क्योंकि हमारी मति इतनी जब ये हो जाती है दूषित हो जाती है हाँ या बहुत अधिक पापों का बोझा होता है तो हमारे हमसे हरि नाम नहीं निकल पाता बहुत कठिन होता है ये कितनी सेंटीमीटर के जीभ है हाँ कृष्ण नाम में वो हिलेगी नहीं हाँ जब कृष्ण नाम के अलावा कुछ चर्चा हो तो पूरी लंबी हो जाती है खोलने के लिए न बाहर आ जाती हैं और बहुत जोर जोर से आवाज़ें करती हैं। तो फिर उन्होंने कहा ना राम नाम का उच्चारण करो तो वो उच्चारण करते हैं मरा मरा करना तो उन्होंने कहा ठीक है कंटिन्यू हाँ फिर वो लेकिन वो फिक्स्ड थे जो नारद ने कहा उसको बिना किसी हिचकिचाट के अपने जीवन में उतरना शुरू किया यह है गुरु के वाणी पर फेत हाँ भक्तों के वाणी पर हमारा फेत या श्रद्धा होनी चाहिए जो कहे उसका हम यदि पालन करते गंभीरता से तो उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि नारद ने जो कहा और निष्कपट होकर क्योंकि जब हमें पता चलता है हमें जैसे कोई बीमार है हम बहुत बड़ी बीमारी हैं तो डॉक्टर जो कहे वो हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और ये समय मेडिसिन ले लो उस समय हाँ ये पी लो सिरप पी लो तो उसी समय हम पीते हैं बिल्कुल तो जब हम डॉक्टर के आदेशानुसार गंभीरता से परेज करते हैं और मेडिसिन खाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें नज़र आता है तो वैसे ही नारद ने जो कहा उनके वाने पर उस उनका फेद था विश्वास था और उसके अनुसार उन्होंने फॉलो करना शुरू किया तो देखा और वो कंटिन्यूसली नाम लेते रहे जब करते रहे इतना अधिक जब करते रहे इतने निमग्न हो गए कि एक दिन वो आते नारद मुनि अपने पर्वत मुनि के नारद मुनि पर्वत मुनि अपने जो मित्र के साथ आते हैं ढूंढते ढूंढते वहां देखा क्या रे मैंने इसी एरिया में उनको ये किया था उपदेश दिया था तो वहां से जब गुजर रहे थे तो दिया देखा लेकिन व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है तो व्यक्ति क्या हो गया था उसकी इतना अधिक निमग्नता उनमें आ गई थी भगवान नाम में मग्न हो गए थे की जो चिटियों ने मिट्टी का एक प्रकार से वो घर बना लिया था उनके ऊपर इसलिए उनको वाल्मिक के चीटियों ने बनाया हुआ जो घर होता है उसको कहा जाता है तो इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा तो ऐसे वाल्मीकि का जो उद्धार है वो केवल नारदा के संग से हुआ संग का मतलब यही है संग का मतलब है श्रवण करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना तो यह असली में संग है इसलिए इन दोनों गीतों में नरोत्तम ठाकुर एक ही चीज़ की कामना कर रहे हैं नरोत्तम ठाकुर कह रहे हाँ नरोत्तम मांगे तार संग मैं हमेशा संग की कामना करता हूं और रामचंद्र कविराज का भी संग वो चाहते हैं बल्कि देखा जाए नरोत्तम ठाकुर ब्रह्मचारी थे और जो रामचंद्र कविराज है वो गृहस्थ भक्त थे लेकिन फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर उनके संग की कामना करते हैं क्यों क्योंकि रामचंद्र कविराज सदैव हाँ कृष्ण नाम रूप गुण लीला में निमग्न रहा करते थे चैतन्य महाप्रभु के और कृष्ण के इसलिए हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है पूर्ण रूप से निर्भर करता है कि हम आ, कैसे संग प्राप्त कर रहे हैं इसलिए हमें भक्तों का संग करने के लिए सदैव उत्साहित होना चाहिए और भक्तों का संग जैसे शिला प्रभुपाद संग हम प्राप्त करते हैं जब उनके ग्रंथों को हम नियमित रूप से पढ़ते हैं जो व्यक्ति प्रभुपद ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा वो भगवत भजन लंबे दिन नहीं कर सकता वो लंबे रेस का घोड़ा नहीं है वो कुछ ही दिन में सारी चीज़ें उसके हाथ से छूटने लगेगी जब हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं हाँ तो हम बीच बीच में ढीले हो जाते हैं विचलित हो जाते हैं और दूसरा हमें उत्साह नहीं मिलता भगवत भक्ति के लिए तो भगवत भक्ति में बने रहने के लिए उत्साह बहुत आवश्यक है तो उत्साह का टॉनिक कहाँ से मिलेगा एक तो है उत्साहित भक्तों का संग करने से हाँ जो भक्ति में बहुत दृढ़ है गंभीर है और दूसरा शास्त्रों को पढ़ते रहने से शास्त्रों में हाँ ये टॉनिक भरा हुआ है शास्त्रों में हाँ ये सारी चीज़ें दी है जिसको नियमित रूप से अध्ययन करने से पढ़ने से हमें भगवत भक्ति में बने रहने के लिए उत्साह प्राप्त होता है इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा उत्साहत निश्चयात् धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात संग त्यागो सतो वृत्ते षडवीर भक्ति प्रसिद्धति प्रसिद्धति का मतलब है कि बढ़ जाएगी भक्ति क्या करने से ये छह चीज़ें करने से उत्साहत उत्साह के साथ लगे रहना निश्चय के साथ उत्साह निश्चय धैर्य मतलब धैर्य का मतलब है कि अभी अभी भक्ति शुरू की है तो ऐसे नहीं कि अभी में शुद्ध शुद्ध भक्त हो जाओ अभी सारी भौतिक कामनाएं जुड़ो हो जाए नहीं हमें उत्साह के साथ निश्चय के साथ तत्त कर्म प्रवर्तनात लगे रहना चाहिए हाँ और उसके साथ क्या करना चाहिए संग त्यागो असत संगो त्यागना चाहिए हाँ इन सब करने से फिर हमारा जो भगवत भजन है भक्ति है वो वृद्धिंगत होती है बढ़ती हैं हाँ तो इसलिए एक भक्तों को सदैव वैष्णव संघ की कामना करनी चाहिए और प्रभु पान ने इसलिए है ये आंदोलन का नाम रखा है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हाँ ये संघ क्यों क्योंकि संघ में आए बिना भगवत भजन नहीं हो सकता कलियुगा में तो अकेले आप कुछ नहीं कर सकते अकेले आपके पास चाहे जो मर्जी क्वालिटीज हो जो मर्जी योग्यताएं हो असंभव है इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हाँ संकीर्तन शब्द यूज किया है संकीर्तन में आओ संग में आओ और कीर्तन करो अकेले नहीं होगा भगवत भजन इसलिए भक्ति ठाकुर ने कहा एकाकी आमार नाही पाए बल नाम संकीर्तने मुझे अकेले हरि नाम का जप करने में शक्ति नहीं है तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहा कृष्ण नाम धने हे वैष्णव आप कृपा करो मुझे श्रद्धा आदि प्रदान करो जिसके द्वारा कृष्ण का ये जो पवित्र नाम है उसका मैं उच्चारण कर सकता हूँ हाँ क्योंकि हाँ जैसे प्रभु पद उदाहरण दिया करते थे कि एक लकड़ी को लेके तोड़ना बड़ा इजी है कोई भी बच्चा भी एक, हंस भी एक लकड़ी को लेकर तोड़ सकता है लेकिन चार पाँच दस लकड़ियों का एक गट्टा दिया जाए बंश तो उनको तोड़ना बहुत कठिन होगा जब हम संग में आते हैं तो फिर भगवान का विस्मरण बहुत कठिन होगा हम भगवान को भूल नहीं पाएंगे जब एकाकी होते हैं तो मन पागल है वो कृष्ण को तुरंत भूल जाता है वो तुरंत कोई और कलर उसके ऊपर आ जाता है इसलिए भक्तों के संग में होने से सदैव हम सत्पुण में होते हैं और भगवान का स्मरण करना हमारे लिए हाँ, सरल हो जाता है इसलिए मैंने कहा तांदेरा चरण सेवे भक्त सनिवास जनम जनम है यही अभिलाष तो यही अभिलाषा होनी चाहिए कि वैष्णवों के या पूर्ववर्ती आचार्य के चरणों की सेवा और भक्तों के संग में निवास जब ये होगा तो कभी भी हम कृष्ण का कृष्ण को भूल नहीं पाएंगे तो ये सिर्फ चीज़ की हमें कामना करनी चाहिए भगवान के पास जाते हैं तो हम कई चीज़ें मांगते हैं एक चीज़ की हमेशा मांग करनी चाहिए कृष्णा मुझे वैष्णव के संग से दूर मत रखो चाहे किसी भी सिचुएशन में मैं क्यों ना हो तो भौतिक चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा हो फिर भी आप मुझे भक्तों के संग में रखो वही मेरे लिए मेडिसिन है वही मेरे लिए औषधि है परम औषधि है भक्तों के संग में रहने रहने से ताकि मैं किसी ना किसी प्रकार से भगवान का भजन कर सकूं और जिससे क्या होगा तुरंत ही व्यक्ति उन्नत वैष्णव बन सकता है तो प्रभुपाद ने यही किया है कि प्रभुपाद ने क्या किया अपना संग दे दिया विदेशों में जाकर प्रभुपाद ने अपना संग उन हिप्पीज को दिया जो कितने सारे दुष्कर्मों में लगे थे और प्रभुपाद जैसे महान भक्त का संग करने मात्र से उनमें परिवर्तन आया और वो कृष्ण की सेवा के लिए पागल हो गए जो पहले माया के लिए पागल थे वो अबे कृष्ण के लिए पागल हो गए हैं तो ये ये रहस्य है कृष्ण के, तो के लिए पागल होना है तो हमें भक्तों का संगकर्म आवश्यक है माया के लिए पागल होना है तो अभक्तों का संग आवश्यक है तो ये हमारे ऊपर है डिसीजन हम ले सकते स्वयं हाँ तो एक क्षण लव मात्र साधु संग थोड़ा भी भक्तों का संग करते हैं तो उसका प्रभाव कितना आ, शक्तिशाली है जैसे हम सुनते हैं ना कि एक व्यक्ति भागवत कथा कर रहे थे तो उनकी भागवत कथा जब हो रही थी तो वहाँ से एक चोर भी गुजर रहा था कौन गुजर रहा था एक चोर चोर जब वहाँ से गुजर रहा था तो उसने थोड़ा सा सुना और वो वृंदावन लीलाओं का वर्णन वो कथावाचक कर रहे थे कि कृष्णा हाँ वृंदावन में गोकुल में निवास करते हैं माता यशोदा रोज उनका श्रृंगार करती हैं कितने सारे आभूषणों से उनको सजाती हैं और वो अकेला बालक बछड़ों को लेकर वनों में प्रवेश करता है उनको चराने के लिए हाँ तो ये जो चोर ने सोचा क्या अच्छा उपाय है लंबा हाथ मार सकता एक ही बार में एक ही झटके में लाइफ मेरी सुधर जाएगी हाँ उसी के चक्कर में सब लोग आगे रहते हैं कोई ऐसा हो जाए भगवान की ऐसी कृपा हो जाए लाइफ बिल्कुल फिट हो तो चोर ने सोचा भी कितना छोटी मोटी चोरी करते रहो उसमें भी वो पुलिस लेके जाते पिटाई करते फिर छोड़ते हाँ तो ये फिर प्राइवेटली उनके पास गए कथावाचक के पास अभी कथावाचक प्रवचन दे रहे तो खुद का इतना विश्वास नहीं है हम जैसे बहुत प्रवचन देते बोलते रहते आत्मा शरीर भौतिक जीवन हाँ कहते कि मृत्यु कभी भी आ सकती है लेकिन प्रवचन देने वाला भूल जाता है कि वो भी मरने वाला है उसको भी मृत्यु आने वाली है हाँ तो वैसे ही हुआ वो प्रवचन देने वाले के पास महात्मा जी के पास ही छोर गया मैंने कहा एड्रेस थोड़ा ठीक से बताओ प्रवचन में ना आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हो वो थोड़ा याद नहीं रहा तो गया अपना नोटबुक पेन लेकर क्लास में हम नोट्स लिखते हैं ना बीच बीच और कुछ भी लिखते रहते कई बार दोनों <laughs> चीज़ें चलती है माइंड हाँ इतना वो स्ट्रगल तंग करता है तो गए और अपना नोटबुक में भागवत के नोट्स लिखने थे तो अभी जाके चोरी करनी है तो एड्रेस लिखने के लिए गए उनके पास गए तो उन्होंने कहा बताओ एड्रेस उन्होंने कहा मथुरा जिले में हाँ गोकुल जो गांव है ऐसे बहुत सारा बोला वृंदावन उनका जो विलेज है तो वहाँ गए ये गए और पूरे दिल्ली में भागवत कथा हो रही थी कहाँ हो रही थी दिल्ली में दिल्ली से वृंदावन यात्रा अभी यात्रा में चोर जाए ये निकले है चोर यात्रा के लिए लेकिन जाते जाते केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे थे जो भी सुना था एक्चुअली जैसे द्वारका यात्रा का वर्णन आता है द्वारका यात्रा में जाते समय व्यक्ति को कृष्ण का कथाओं को सुनते हुए जाना चाहिए कृष्ण के अष्टकम्स प्रेयर्स और गजेंद्र मोक्ष का जो श्लोकाज है भागवतम में विष्णु सहस्र नाम इन सब का उच्चारण करते हुए द्वारका में प्रवेश करना चाहिए हाँ मतलब कहने का तात्पर्य है हरि नाम हरि कथा करते हुए द्वारका में जाना चाहिए तो कृष्ण ऐसे व्यक्ति का इंतजार करते हैं द्वारका में तो ये ये, ये उसका सीक्रेट है तो जब ये चोर जा रहा था वृंदावन में सोचते सोचते पहुंचा और उस बालक के बारे में सोच रहा था कृष्णा है उनके पिता का नाम नंद महाराज है उनके माता का नाम यशोदा मैया है उनके सखा है श्रीदाम, सुदाम बहुत सारे सखाओं का नाम लेते हुए जब वो पहुंचे, तो कृष्ण उनको नजर आए इतनी आ, मिलने की इच्छा थी किसको मिलने की इच्छा थी हाँ अभी हम द्वारका जा रहे हैं क्या देश को मिलने की डिजायर है हम तो लगता है अरे समंदर है वहाँ <laughs> बेड द्वारका जाएंगे बड़ी नाव में हाँ ये खाएंगे वो खाएंगे तो हम इसी के लिए जा रहे हैं भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपथ जनतेम सत्य भजाम जिस भावना से आओगे वही तुम्हें मिलेगा मैं नहीं मिलूंगा मेरे लिए आए हो तो मैं मिलूँगा तो सोचना चाहिए मैं किसके लिए यात्रा यात्रा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो हम देखेंगे अपने हृदय में अंदर घुसेंगे तो हम कृष्ण के लिए नहीं जा रहे हम कुछ सारे एजेंडा लेके जा रहे कुछ अपने मोटिव्स हैं जिनको पूर्ण करने के लिए जा रहे तो ऐसे जब ये गए लेकिन इनकी इच्छा थी कृष्णा तो ये गए देखा रहे छोटा सा बच्चा है लेकिन तो इतने सारे अलंकार कान में भी हैं नाक में भी हैं हाँ और बाजूबंद भी है कंगन भी हैं पाँव में नूपुर भी है हाँ, करधनी भी है कमर में आजकल तो ये सब नाम पता ही नहीं हमें नहीं क्या होता है आजकल कोई कुछ पहनता ही नहीं है हा? तो जब गए तो कृष्ण इतने बिल्कुल जैसे आभूषणों से भर गए थे गए ये चोर महाशय उनके पास गए कहा कृष्णा आप बहुत सुंदर लग रहे हो हा? तो हाथ लगाना चाह रहे थे हाथ मत लगाओ हाँ मेरी माँ ने मुझे पहनाए तो थोड़ा लेना चाह रहे थे वो तो कह रहे थे आप मुझे दो गए कहते नहीं नहीं माता यशोदा मेरी माता हना हाँ, मना किया है मेरी माता ने क्या किया है मना किया है किसी को देने के लिए तो कृष्ण का थोड़ा सा संग होने हुआ तो जिसमें तुरंत उनमें परिवर्तन आया जो उस उस आभूषणों की कामना कर रहे थे उस आभूषणों की कामना उनके हृदय से खत्म हो गई हर कृष्ण की सेवा करने की भावना का उदय हुआ ये कब कैसे हुआ वहां थोड़ा सा संग किया था भागवत कथा वाले का थोड़ा सा कृष्ण कथा सुना है ना लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है तो जो ऐसे ही है दूसरे चोर की कथा प्रभु पालिक प्रवचन में बताते कि ऐसे यात्रा जा रहे थे, तो यात्रा में एक चोर भी चला साथ सारे महात्माओं के साथ कौन चला एक चोर भी चला अभी यात्रा जा रही थी बहुत दूर तो बीच में ठहर गए किसी नदी के किनारे या कहा तो वहाँ वो एक मंडपम कुछ था बना हुआ जिसमें सारे लोग सो रहे थे और सबने अपने बैग्स अपने अपने पास रखे थे अपने बैग हम कहाँ रखते हैं अपने पास तो सबने बैग्स अपने पास रखे थे साधु महात्माओं ने तो एक जो चोर था वो उठा उसने सोचा अरे वो ये चोरी करते तो हाथ ना वो करने लगते हैं वो ढूंढते हैं कि कुछ क्या नहीं आज है हमारे हाथ आज कुछ किया नहीं खास तो उसने सोचा क्या करो क्या करूँ हाथ मेरे रोक नहीं रहे हैं तो फिर इसका बैग उसके पास उसका बैग उसके पास सारे बैग चेंज कर दिए तब तो सारे जब महात्मा सुबह उठे स्नान करने के लिए अरे गमछा कहाँ है धोती कहाँ है तो ढूँढा के दूसरे का बैग मेरे पास तीसरे का उसके पास तो फिर वो उसको आया कि मैं आप महात्माओं के बीच में कौन आया हूँ चोर ये सारे बैग इधर उधर रखने का काम हाँ मैंने किया बल्कि वो तो इसमें परिवर्तन आ गया था उसमें चोरी करता लेकिन उससे और थोड़ा थोड़े से संग से शुद्ध हो गया हाँ कम से कम उसने बैग यहाँ से वहाँ कर दिया लेकिन चोरी नहीं की तो इसलिए हम जैसे मर्जी हों हमें भक्तों के संग में बने रहना चाहिए क्योंकि भक्त ही मृत्यु के समय हमारी सहायता करेंगे और हमें सहायता क्या चाहिए हमने मृत्यु के समय में अभी हम जनरली सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे पत्नी बच्चे धन घर ये सब मेरे लिए ना काम आएंगे असली काम में आएंगे कौन भगवान के भक्त ये सारे आपको भगवान का स्मरण नहीं देने वाले यदि भगवान के भक्त है परिवार वाले तो वो भगवान का स्मरण देंगे क्योंकि अंतिम उद्देश्य हमारे जीवन का अंत है नारायण स्मृति अंतिम समय में भगवान नारायण या कृष्ण का स्मरण होना इसलिए कृष्ण ने आठवें अध्याय में पूरी यही चर्चा की अंत काले स्मरण वक्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभाव या तिनाश संशया उसमें कोई संशय नहीं है जो अंत काल में, में मेरा स्मरण करता है तो मेरे पास वापस आ जाता है तो भगवान के भक्त हमें भगवान का स्मरण कराते हैं मृत्यु के समय में इसलिए ये सबसे बड़ी सहायता है हमें हाँ तो उसी के लिए हमें इस पर हमेशा काम करना चाहिए कि ऐसे ऐसे जीवन ढालो ऐसे भक्तों से संबंध बनाओ कि जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण दे हमें एक एक भक्त महत्वपूर्ण है चाहे कोई छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त भक्त कोई छोटा बड़ा नहीं है जो कृष्ण का स्मरण दिलाता है वो महान भक्त है हाँ यह हम क्या करते हैं करते रहते हैं हाँ तो जो आ, भगवान के भक्तों का स्मरण देता है वो हमारे लिए महत्व जैसे सोचो अभी हम एक साथ इतने जा रहे हैं डिवोर्टिस तो हमें किसी इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा है लेकिन अब अकेले हो और कोई कंठीमाला किसी के गले में नजर आ जाए इसमें ना अब अकेले जा रहे हो थोड़ी सी कंठीमाला नजर आए तो आपको क्या अरे भक्त या फिर बैठेंगे प्रभु जी आप कहाँ से हैं और लगेगा कि कुछ हज़ारों नॉन डिवोटिस यहाँ बैठे होंगे उसमें आप अकेले जा रहे हो कहाँ और उसमें कोई थोड़ा सा आधा तिलक वाला भी दिखाई दे हाँ जो अभी दो ही दिन हो गया है तो भी उसके पास आप जाके बैठोगे सुनोगे चर्चा करोगे पूछोगे तो इस प्रकार से हम हमेशा भक्तों से उचित व्यवहार आदि रखें और सदैव उनके संग की कामना करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे शिला नरोत्तम ठाकुर महाशय के शिला प्रभुपाद के निग गौर प्रेमानंदे